रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी शारदानंद विद्यालय की चर्चा समिति के सदस्यों के मुँह से ब्राह्म समाज के बारे में सुनकर शरत ने धीरे धीरे वहां आना जाना शुरू कर दिया तथा केशव चंद्र के व्याख्यानों से आकृष्ट होकर अनेक अन्य युवकों की तरह ब्राह्म समाज के ग्रंथों का पठन तथा ध्यान अभ्यास भी करने लगे अठारह सौ ईस्वी में हेयर स्कूल की प्रवेशिका में उत्तीर्ण होने के बाद आगामी वर्ष के प्रारंभ में उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज में प्रवेश लिया इस कॉलेज के प्रधानाचार्य फादर लाफा ने शरत में धर्म भाव देखकर स्वयं ही उन्हें बाइबिल पढ़ाना आरंभ किया यह सच यह सच है कि निष्ठावान शाक्त परिवार में जन्म लेने तथा भक्तिमती माता की गोद में पलकर बड़े होने पर भी युग के प्रभाव से ही वे ब्राह्म समाज में आने जाने तथा बाइबल का अध्ययन करने लगे थे परंतु इतने पर भी अपने व्यक्तित्व के प्रभाव के कारण वे अपने धर्म के प्रति कभी भी आस्था रहित नहीं हुए अध्ययन के साथ ही शरत अन्य कार्यों में भी उत्साह दिखाया करते थे उनके सम्मिलित प्रयास सत आर्थ सेवा तथा व्यायाम आदि के लिए मोहल्ले में एक समिति का गठन हुआ था एक बार इस समिति के वार्षिक आंदोत्सव में के उपलक्ष में दक्षिणेश्वर काली मंदिर गए थे वहां संयोगवश उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन मिले परंतु उस समय उनकी महिमा के बारे में कोई विशेष जानकारी न रहने के कारण यह दर्शन उनके मन पर कोई स्थायी चिन्ह नहीं छोड़ सका तदुपरांत कॉलेज में अध्ययन करते समय 1883 सौ ईस्वी अक्तूबर में एक दिन वे अपने चचेरे भाई शशि तथा अन्य साथियों के साथ दक्षिणेश्वर गए वह श्री रामकृष्ण देव के श्रीमुख से वैराग्य एवं ब्रह्मचर्य का उपदेश सुनकर वे धन्य हुए थे इसका विस्तृत विवरण स्वामी रामकृष्णानंद की जीवनी में दिया गया है इस तीव्र वैराग्य के उपदेश ने शरद और शशि के जीवन में एक नवीन आलोक ला दिया विशेषकर श्री रामकृष्ण का स्नेहपूर्ण व्यवहार उन्हें और भी दृढ़ रूप से दक्षिणेश्वर की ओर खींचने लगा संभव है दोनों भाइयों को एक ही साथ जाने का समय न मिल पाया हो फिर श्री रामकृष्ण ने भी अकेले जाने का आदेश दिया था इसलिए अब वे दोनों एक दूसरे के अनजाने ही दक्षिणेश्वर जाया करते थे सेंट जेवियर्स कॉलेज में प्रत्येक बृहस्पतिवार को छुट्टी रहती थी इसलिए कोई विशेष बाधा न होने पर शरत उसी दिन ठाकुर के पास जाते थे फिर किसी किसी दिन वे दक्षिणेश्वर में ठहर भी जाते थे उस समय ठाकुर उन्हें मध्य रात्रि में जगाकर पंचवटी बिलवृक्ष के नीचे या काली मंदिर के सभा मंडप में ध्यान करने भेज देते थे एक दिन शरद ने निवेदन किया कि उनका मन किसी भी तरह शांत नहीं हो पा रहा है ठाकुर ने अपनी तर्जनी के नखाग्र को उनकी भौवों के बीच दबाते हुए वहीं मन को एकाग्र करने का निर्देश दिया उस अमोघ उपाय से उनका मन शीघ्र वायु ही वायुहीन स्थान में स्थित कंपन रहित दीपशिखा की भांति वहीं स्थिर हो गया एक दिन ठाकुर दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ बैठे थे गणेश जी के बारे में चर्चा चल रही थी गणपति के चरित्र उनकी मातृभक्ति आदि का वर्णन करते हुए ठाकुर जब उनकी अत्यंत मुक्तकंठ से सराहना करने लगे तब शरत अचानक कह उठे मुझे गणेश जी का चरित्र बहुत पसंद है वे ही मेरे जीवनादर्श हैं पर ठाकुर ने तुरंत ही संशोधन करते हुए कहा नहीं गणेश नहीं तुम्हारे आदर्श शिव हैं तुम्हारे भीतर शिव की गुण विद्यमान है उन्होंने और भी कहा तुम सदैव स्वयं को शिव और मुझे शक्ति मानना हम जैसे साधारण बुद्धिमानों के लिए इन रहस्यों को समझ पाना असंभव ही है तथापि आगे चलकर हम देखेंगे कि सुदीर्घ कर्म जीवन में शरत ने जिस प्रकार की अद्भुत दीक्षा और सहिष्णुता का परिचय दिया है वह नीलकंठ शिव के लिए ही संभव है विस्पान करके भी प्रसन्न मुख हो आशीर्वाद प्रदान अपनी सुख सुविधा को तिलांजलि देकर भी दूसरों की सेवा में आत्मनियोग यह केवल आश्रुतोष के लिए ही संभव है शरद की सारी शक्तियों के स्रोत श्री कृष्ण और श्री माता जी थे तथा वे स्वयं उनकी शक्ति की अभिव्यक्ति के एक यंत्र मात्र थे एक अन्य दिन की घटना के प्रसंग में शरद चंद्र ने आगे चलकर कहा था कल्पतरु होने के समय के अतिरिक्त भी ठाकुर ने अनेक बार अनेक लोगों की मनोकामना पूर्ण की थी ऐसे ही एक दिन मुझे निकट खड़ा देखकर ठाकुर बोले क्यों तूने कुछ नहीं मांगा मैंने कहा और क्या मांगू इतना ही कर दीजिए कि जिससे मैं सर्वभूतों में ब्रह्म दर्शन कर सकूं। उत्तर में ठाकुर ने कहा अरे वह तो अंतिम बात है अरे मैंने कहा सो मैं नहीं जानता महाराज तब ठाकुर बोले ठीक है तेरा होगा इस घटना का वर्णन करने के बाद शरत चंद्र ने यह भी कहा उन्होंने जो कुछ कहा था उनकी कृपा से अब उसका भली भांति अनुभव कर रहा हूँ